मुस्कुराते सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में और आज के इस प्रोग्राम में जैसे कि हम लोग ग्लोबल सुमीट में जो लोग आए हैं उनसे बातें करा रहे हैं तो अभी हमारे साथ विशेष गेस्ट रेखा जी है रेखा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप जी जी जी अपने बारे में बताइए आप क्या करते हैं में। पुना में। अच्छा कहाँ पर पुना में ए, सिंगर डूर्ट। सिंगर डूर्ट में अच्छा अच्छा कितने समय से कर रहे हैं आप ये में हो गया। अच्छा <laughs> तो यहाँ ग्लोबल सबमिट में आकर आपको कैसे लग रहा है बहुत बहुत मन को शांति मिल है जी जी और वाइब्रेशन अच्छा इधर आने के बाद मुझे बहुत तो आपका कुछ खास अनुभव हुआ हो कुछ बातें आपने सुनी हो जो दीदी का बहुत दिनों से इंस्टाग्राम पे फॉलो थे उनका मतलब जो देते थे और प्रवचन देते थे वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा हम्म जब तो मुझे आने का था तो फिर मैंने सोचा कि किस चीज़ पर हमको हमारी योगा क्लास जाती थी तो योगा क्लास में हमारी दीदी है हमको तो लेके ले। जी जी जी तो उन्होंने हमको सब बताया उस तो उस रोज हा, हमने हाँ भी किया अच्छा अच्छा तो लगा और मन को मेंटली शांति मिलती है चलिए रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है यहाँ आकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको और शिवानी दीदी को सुनकर और अच्छा लगा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल ओम शांति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 नमस्कार आप सुन्दा रेडियो सेवन पॉइंट एट एफ आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आइए आगे बढ़ते हैं एक और मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे भी संजय जी आए हैं पुना महाराष्ट्र से तो संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप बहुत अच्छा जी जी जी मैं चाहूंगा कि आप अपना अनुभव सुनाइए ग्लोबल समिट का देखिए ब्रह्मा कुमारी बारे में मुझे बहुत पहले से ही और जानकारी प्राप्त हुई लेकिन जैसा कहा जाता है कि जब तक योग नहीं बनता नहीं। जब तक परमात्मा की परमिशन नहीं होती तब तक आपको वहां जाने का योग नहीं प्राप्त होता है तो ये मैं अपने अपना से भी समझता हूँ कि जो कि हमारी धर्म योगा क्लास में जाती थी वहीं पर उस ग्रुप में दीदी जी का आगमन हुआ और उन्ही की प्रेरणा से हमें यहां आने का प्राप्त हुआ। जी जी जी आ, जी प्राप्त हुआ सर ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और यहाँ आने के बाद कौन सा एक खास अनुभव हुआ आपको जी की सर जैसे सभी दादी जी ने दीदी जी ने जितने भी प्रवचन हमने सुने जी तो जी सभी से हमें यही ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो ईश्वर को जो हम अलग अलग ईश्वर को पूछते हैं तो उनके ऊपर परम शक्ति जो है जिनको हम परमात्मा कहते हैं तो वो सभी धर्मों में एक ही परम शक्ति है जिसका कि सभी देशवासी या विश्व के जो जो लोग अलग अलग देशों में रहते हैं वो उसी परम शक्ति को ही अलग अलग रूप में पूछते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा लगा और वो जो कल उषा दीदी से हमें जो उषा दीदी के लेक्चर में हमें बताया गया शिव के बारे में और जो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उन्होंने बताया तो वो क्लियरिटी हमें आज तक नहीं थी उन्होंने जब हमें लेक्चर में वो क्लियरिटी दी तब हमें समझ पड़ा कि हाँ एक्चुअल में हम आज तक क्या कर रहे थे और हमें आगे क्या करना है बिल्कुल वेलकम बिल्कुल चलिए संजय जी काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप मैं देखिए संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा कि जैसे ब्रह्म कुमारी जो एक ऑल ओवर वर्ल्ड एक जिस संस्था बन गई है तो वो जो संदेश मानवता को दे रही है वही संदेश आज की नेसेसिटी है ये जो अभी विश्व में सब अशांति का जो वातावरण चल रहा है उसमें ये हमारी जो संस्था संदेश दे रही है वो सबसे सर्वोपरि है और उसको सब सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए तो यही मैं सभी देशवासियों से प्रार्थना करूंगा जी जी संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आपने हमें आने का और बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया <laughs>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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आइए एक और मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं नमस्कार क्या नाम है आपका अच्छा अमृषरा मुंगी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप <laughs> तो चलिए मैं चाहूँगा कि आपका ग्लोबल सबमिट का जो एक्सपीरियंस है वह शेयर कीजिए हमारे yes, सभी श्रोताओं को सबमिट एक्सपीरियंस इज सिंपलीट आईट मोस्टर इन मधुबन ईयर दिन मैनेजमेंट एंड द एग्ब्यूशन इज सिंपली फेब्यूलस देर इज नो मिसमैनेजमेंट इन द टाइम एंड बेसिकली इन क्लीनलीनेस बिकॉज आई लाइक फाइव इर्स वेरी मच आई एम बेसिकली ऑब्जर्विंग क्लीनलीनेस वेरी मचट दैट इज वॉट आई ऑब्जर्व इर टू हंड्रेड पर्सेंट एक्सटेंड एंड फ्रॉम लास्ट नियरली टू इयर्स अप्रॉक्सीमेटली आई एम डेली गोईंग टू अवर पाठशाला ब्रह्म कुमारी पाठशाला एंड फॉलोइंग मुरी दे आर डेली ऑन द डेली बेसिस सो आई कैन टू नो अबाउट दिस ग्लोबल फ्रॉम माई सेंटर ओन्ली Uh, this time i got the opportunity to visit uh, shankivan and uh, also uh, to hums a various programs in this uh, global summit and i am very happy about this experience the uh, two lectures are like the most from the usha didi and uh, uh, Shiva. shivani didi so and what i will uh, like to say about this is everybody really sincerely executes and follows the brahmakumaris principles then there will be definitely the vibrations that right? what sure me these said we can give a very good vibrations and spread those vibrations in india and all over the world चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बतायांगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है 방송 में जाते-जाते एक रेडियो लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे द मैसेज व्हिच व्हाट आई विल गिव टू ऑल द रेडियो दिस लिसनर्स देन दे शुड एटलीस्ट विज़िट देयर नियर बाय सेंटर ऑफ ब्रह्मकुमारी should pray all goals of seven days and should try to follow those principles very sincerely honestly which will definitely help them in their life that much i can guarantee you say the word message is passing <laughs> to everybody in that चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी <laughs> आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कुर गांधी मानवता बड़ भागी है लगन जो दिल में लागी है सफलता I got it.